ओ सहनावत सहनऊुन सह वीर कर्वा वह तेजस्विना मा समस्तों मेदेश शांति शांति शांति चलिए सभी को सागर नमस्ते नमस्ते भगवान की कृपा से हम जो है योगदर्शन का पाठ प्रारम्भ कर रहे हैं पिछले पाठ में कोई शंका तो नहीं है किसी भी प्रकार की आ, एक प्रश्न था कह लीजिए शंका भी कह लीजिए उस रूप में क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं कि इच्छित वृत्ति निरोध करनी चाहिए बिल्कुल हुँ। में। हुँ। स्वामी सत्यपति जी ने जिस तरह अखीला पैराग्राफ जो राजवीर जी का है उसमें लिखा ये सब स्मृतियाँ त्रिगुणात्मक होने से सुख दुख मोहात्मक हैं इनके संपर्क से जीवात्मा क्लेशों है। इसे इन सब का मूल कारण पर सबका निरोध करना आवश्यक है नहीं। नहीं। तो स्वामी जी उसमें लिखते है इसके व्याख्या में तो जो स्मृतियाँ विवेक विराग या समाधि की ओर ले जाने वाली है व्यवहार काल में उनका अवरोध नहीं करना चाहिए परन्तु कभी कभी उपासना काल में इन प्रकृति प्रकार की स्मृतियां आती हैं, अर्थात लाई जाती हैं, आवश्यकता अनुसार उनसे सहयोग भी लिया जा सकता है उदाहरण किसी योग के द्वारा किसी साधक ने यह बात सुनी कि उपासना के समय ओम का जप अर्थ सहित करना चाहिए इससे होता है उस साधक को यह बात उपासना काल में स्मरण हो आई अर्थात साधक ने स्मरण किया सुनी बात की स्मृति के अनुसार साधक ने ओम का जप अर्थ सहित किया इससे इस स्मृति वाक्य के सहायता मिली यह स्मृति योग में बाधक नहीं अब तो सहायक है अनेक की ओर ले जाने वाली होती हैं। तो ये इनका अच्छा बुरा होना जीवात्मा के अधीन है जो साधक यह समझता है कि स्मृतियां अपने आप उठती हैं, अथवा मन अपने आप उठता है उन वृतियों को रोकने में सफल नहीं होता इस रूप में उन्होंने लिखा है तो वैसे उनको ठीक लगा रखा है की यह स्मृति किस उपयोग में हो सकती है योग की अंतिम एकाग्र निरुद्ध अवस्था में तो खीर को भी निरोध करना है मगर लगता का तो का मतलब में है काल की ये हाँ, व्यवहार उपयोग किया ही जाता है परंतु इसमें यह है कि आपने पीछे क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार की वृत्तियाँ हाँ आपने पढ़ी है ना हाँ जो भी क्लिष्ट वृत्ति है और अक्लिष्ट वृत्ति है तो वो निष्काम कर्म किए जाने वाले सभी वृत्तिया निष्काम भाव से जब कर्म किया जाता है मानसिक रूप से तो वो अक्लिश वृत्ति हो जाती है सकाम भाव से किए जाने वाले नहीं मैंने भी इसी रूप तो, में समझा था मैं इसीलिए आपसे पक्का करना चाहता था कि ये, ये सहायक हो सकती हैं अब एक स्टेज तक कह लीजिए ठीक है पूछ रहा था आपसे आगे चले हाँ जी तो अब तरन का है अथा आ असाम निरोधे आप करेंगे तो आसाम हो तो तो जाएगा हो गया ये एक ही बार हो गया वो जी जी अच्छा, अच्छा।, अच्छा। अथा आसाम हाँ जी अथा आसाम निरोधे का उपाय इति इति बोल रहे हैं कि जो पीछे प्रमाण वृत्ति बीति निद्रा वृत्ति स्मृति वृत्ति सुख मुखात्म दुख और मैने सुख दुख और मोहात्मिका जो वृत्तियां हैं जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट जो वृत्तिया है इनके निरोध करने का क्या उपाय है क्योंकि योगश्चित वृत्ति निरोधक कहा था यो देखिए योगस्त किस क्रम से चल रहे हैं महर्षि पतंजलि पहले योग के अथ योगानुशासन कहे भाई अब योग शास्त्र आरम्भ करें तो योग किसका नाम है तो योगक कर दिए फिर वृत्ति तो कितने प्रकार की तो पश्चात जो है वृत्तियां वह, वह, वह कौन कौन से है तो प्रमाण विपर्य विकल्प कर दिए उसके पश्चात फिर जो है प्रमाण क्या है तो प्रत्यक्षानुमाना का महा प्रमाणी कर दिए फिर जो है उसके पश्चात जो है विपर्य क्या है तो विपर्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हो गया फिर जो विकल्प शब्द वस्तु तो विकल्प हो गया फिर जो है निद्रा हो गया अभाव निद्रा और फिर स्मृति अनुभूत विषय स्मृति अब ये सभी वृत्तियों को जो कहकर के अब उसको कैसे जो पांच प्रकार की वृत्तियां है उसक, इसी क्रम से याद करेंगे तो आपको सूत्र भी अच्छी तरीके से याद हो जाएगा तो वो जो पांच प्रकार की वृत्तियां हैं क्लिस्ट अक्रिस्ट वाली उसको रोकने का उपाय क्या है उसको कैसे रोका जा सकता है क्योंकि चित्त की वृत्ति को निरोध करने का नाम ही तो योग है ना जी रोकने का नाम रुकने का नाम ही तो योग है तो चित्त की वृत्ति का निरोध करने का उपाय क्या है उसको हम रोक कैसे सकते हैं? निरोध कैसे कर सकता है अगर की वृत्तियों का रुकने में उपाय क्या है निरोध का अर्थ है रुकना भी है रोकना भी है दोनों है तो चित्त की वृत्तियों के रुकने में और रोकने में उपाय क्या है तो इस पर कह रहे हैं क्या बोले तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध हाँ, हाँ, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध तो बोल रहे हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम मैंने अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तन निरोधा निरोध तन निरुधा। तासाम वृत्ति नाम निरोधा वह जो प्रमाण विपरीय विकल्प निद्रा स्मृति जो वृत्ति है इन वृत्तियों का निरोध होता है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उन वृत्तियों का निरोध होता है अगर उपाय हो गया अभ्यास और वैराग्य समझ गए जी हाँ जी केवल अभ्यास से भी काम नहीं चलेगा सुध्यान रखियेगा केवल वैराग्य से भी काम नहीं चलेगा अभ्यास हम जो है सारा दिन बैठे रहे मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, करते रहे उसमें पूरे लगे हुए हैं परंतु तो यदि वैराग्य नहीं है हमारे अंदर तभी भी नहीं रुकेगा और वैरागी ही अपने अंदर अपनाते रह और अभ्यास नहीं किए तभी नहीं होगा तो अभ्यास और वैराग्य दोनों जरूरी है समुदित रूप में समूह रूप में चित्त की वृत्ति को विरोध करते और वैराग्य का मतलब आगे बताएगा और वैराग्य का अभिप्राय जो समझना है वैराग्य का मतलब कोई ऐसा नहीं है क्योंकि वैराग्य का मतलब क्या समझता है व्यक्ति वैराग्य दूसरे को तो सन्यासी देखना चाहता है परंतु अपने पति को अपने आप को अपने घर बच्चे को व्यक्ति नहीं देखना चाहता परंतु ऐसी बात नहीं है वैराग्य का यदि अभिप्राय यदि हम समझते हैं तो हर एक व्यक्ति समझेगा कि होना चाहिए वैराग्य में क्या होता है केवल त्यागी नहीं होता है त्याग के साथ साथ तो ग्रहण भी तो होता है वैराग्य में वैराग्य होता ही है विवेक से मैंने ज्ञान से परंतु वह जब व्यक्ति ज्ञान करता है तो उस ज्ञान में क्या होता है आपको यदि मान लीजिए कि आपको आ, शरीर में कोई हमारे शरीर में यदि हम लोगों के शरीर में मेरे जैसे सपोज दैट मैं अपनी बात कर रहा हूँ यदि मुझे यदि कोई बीमारी है कोई रोग है और कोई बीमारी है कोई रोग है तो उसके लिए क्या करेंगे इसके लिए पहले तो विवेक होना चाहिए कि भाई इस बीमारी में हमें इन पदार्थों का सेवन नहीं करना है तो सेवन नहीं करना है तो इसका मतलब उसका त्याग करना है तो वैराग्य का एक पहलू तो हो गया कि त्याग पहले जानो कि भाई ये ये पदार्थ हमारे लिए हानिकारक है जब तो इस हानि को यदि हम जान जाएंगे तो उससे उस पदार्थ के प्रति अनासक्ति होगी हम उस पदार्थ के प्रति असक्त हो जाएंगे मैंने उस पदार्थ के प्रति लगाव नहीं होगा तो वो एक तो हो गया वैराग्य का एक भाग कि उस पदार्थों का त्याग परंतु अब दूसरी तरफ क्या है जी दूसरी तरफ है कि भाई इस पदार्थों का ग्रहण नहीं करना। इस पदार्थों को इन इन पदार्थों को हम ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि शरीर के लिए हानिकारक है परंतु शरीर के लिए जो लाभकारी है उन पदार्थों को तो ग्रहण तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा करना पड़ेगा इसलिए वैराग्य के दो पहलू हैं एक ही कहा जाता है न की एक सिक्के के दो पहलू तो ऐसे वैराग्य एक सिक्का है जिसके दो पहलू हैं एक त्याग और दूसरा ग्रहण आपको यदि इंडिया जाना है तो इंडिया जाने के लिए जब तक उस समय जिस समय आपका लक्ष्य इंडिया है तो अटलांटा को या आप जो जहां पर रहते हैं उसको यदि आप नहीं छोड़ेंगे उसको यदि आप नहीं तो फिर इंडिया कैसे पहुंच सकते हैं तो इसीलिए त्याग और ग्रहण दो है वैराग्य के अंतर्गत और उसके लिए ज्ञान चाहिए तो ये करें कि अभ्यास वैराग्य तन निरोधा जब मेडिटेशन कर रहे हो जब ध्यान कर रहे हो अभ्यास कर रहे हो तो उस समय हमें ये भी देखना पड़ेगा पहले विवेक लाना पड़ेगा कि भाई जो हम विचार कर रहे हैं जिसका हम विचार कर रहे हैं वह हमारे लिए कितने हानिकारक है कितना लाभ है लाभकारी है इस चीज का विचार करने के बाद जब ये निश्चय हो जाए कि भाई ये जो वृत्तियां हैं हमें तो मोक्ष में बाधक है हमेख देने वाला है जब ये मन में भावना मतलब ज्ञान हो जाए विवेक हो जाए तो उसके प्रति उस वस्तु के प्रति जो उस वस्तु के प्रति उस वस्तु के प्रति जो भावना बनती है दूर रहने की वही तो वैराग्य है उस जो भावना बनेगी दूर रहने का उसी को वैराग्य कहते हैं समझ गए और फिर क्या है कोई उससे जो अनुकूल है मोक्ष के प्राप्ति के अनुकूल जो भी साधन है उसको ग्रहण करना यह हो गया वैराग्य का दूसरा तो यहाँ पर कि अभ्यास और वैराग्य इन दो के माध्यम से हमें वृत्तियों का निरोध करना चाहिए वृत्तियों का निरोध होता है समझ गया हाँ जी अब आगे चलिए हाँ जी एक मिनट चित्त नदी नामो भयतो वाहिनी वह ती वहती आय वह ती पापा चार बोल रहा है कि देखो यहाँ पर एक उपमा दी उपमा दिया है मैंने सिमली है।, मैं तो है एक अंग्रेजी में सिमली कहेंगे ना जी हाँ जी जी सिमली कहेंगे हाँ सिमली तो ये सिमली है एक यहाँ पर कि चित्त को एक नदी की उपमा दी कि मानो कि चित्त एक नदी है मानो एक चित्त एक नदी है नदी से इसकी उपमा दी गई है तो क्यों उपमा दी गई है नदी के साथ जैसे नदी की धाराएं बहती है नदी जो गंगा नदी है सरस्वती नदी है यमुना नदी है डोभी नदी है तो जो भी नदी है वो बह रही होती है ऐसे ही चित्त भी बह रही होती है चित्त भी में हर समय विचार हो रहा होता है जब व्यक्ति जागृत अवस्था में रहता है उस समय वह विचार कर रहा होता है विचार हो है। कुछ न कुछ वह चल ही रहा होता है उसमें विचार पिछले चित्त को नदी की सिमनी दी गई कि नदी की तरह ये चित्त है तो चित्त एक नदी है तो चित्त नाम की जो ये नदी है उभय तो वाहिनी लौकिक जो नदी है संसार की नदी है वो तो एक ही तरफ बहती है उसकी जो धाराएं हैं वो एक ही तरफ बहती है वो दो तरफ नहीं बहेगी किसी एक तरफ ही बहेगी परंतु तो चित्त नाम की जो नदी है उसकी जो धाराएं है वह दोनों तरफ बहती है क्या क्या वह ती कल्याण आया वह पाप आये अच्छा मैंने कल्याण की ओर भी बाती है कल्याण के लिए भी बाती है कल्याण के निमित्त भी बहती है और पाप के निमित्त भी बाती है पाप के लिए भी बहती है वह मैंने पाप की ओर भी बहती है तो की कल्याण आया वहाँ ती पाप आया मैंने कल्याण की और वह चित्त नाम की जो नदी है इस नदी की जो धारा है यह धारा क्या हो गया वृत्तिया हो गई धारा में जी वृत्तिया हाँ हो गई धाराएं वृत्तिया हो गई तो कल्याण तो उ तो वाहिनी का मतलब क्या हुआ चित्त नाम की नदी की जो धाराएं है जो वृत्तिया रूपी पानी है वृत्ति रूपी जो जल है वृत्ति रूपी जो धारा है वो उसका वाहना दोनों तरफ है उसका बहाना पाप की ओर भी है उसका बहना कल्याण की ओर भी है मोक्ष की ओर भी है कल्याण का मतलब क्या है जी मोक्ष मोक्ष की ओर है समझ गया हाँ जी समझ गया जी बिल्कुल आगे चलिए यातु केवल्य केवल प्राग भार वेक विषय निम्ना सा कल्याण वाह बस यार रुपया अब कल्याण वाह जो है मैंने कल्याण कल्याण बहती थी कल्याणवाहा कल्याण बहती थी कल्याण वाह कल्याण बहती थी कल्याण वाह मैंने कल्याण की ओर जो बाती है कल्याण के लिए जो बाती है मोक्ष के लिए जो बहती है जो चित्त की वृत्तियां चित्त की धारा रूपी जो वृत्तियां चित्रूपी नदी की धारा रूपी जो वृत्तियाँ है वो जो बहती है वो कल्याण है तो कल्याण क्या है बोलते हैं कि या चित्त वृत्ति माने जो चित्त की वृत्तियां या जो चित्त नाम की नदी दोनों कह सकते हैं ना जी हाँ जी चित्त नाम की जो नदी है या चित्त नाम की जो चित्त नाम की जो नदी है या चित्त की जो वृत्तिया है धाराए हैं कैवल्य प्राग भारा जैव कैवल्य प्राग भारा होती है कैवल्य की ओर मोक्ष की ओर जब वो अब आती है भारा का मतलब प्राग भारा का मतलब होता है समझ लीजिए प्राग प्राग भारा में यदि आप ए, इसके शब्द पर चिंतन करेंगे तो धातु है सॉरी गलत बोल दिया प्रीफिक्स है प्राध उपसर्ग है और अक धातु है क्या धातु है जी अक या धातु है तो प्र अक कहते हैं गति को अक का मतलब है गति गमन तो कैवल्य की ओर प्रकृष्ट रूप से गमन करने वाली कैवल्यम प्रति है हाँ, कैवल्यम प्रति तो मैंने कैवल्य की ओर प्रकृष्ट रूप से जो गमन करने वाली जो धाराएं हैं हाँ, गमन करने वाली और धारा भी है तो दूभ्रही धारण पोषण हो तो धारण करने वाली धारा का अर्थ हो जाएगा धारण करना माने भ्री माने धारण करना और पोषण करना दो अर्थ है तो माने कैवल्यों की ओर गति करने वाली कैवल्यो की ओर गति को धारण करने वाले <|hi|> कैवल्यों के प्रति गति को धारण करने वाली जो धारा है वह कैवल्य प्राग धारा है समझ में आया जी हाँ मैंने प्राग भारा का जो धातु के आधार पर जो अर्थ करेंगे प्र और भारा है तो इसमें दो संबंधित धातु है एक अंचु धातु है या अकी धातु है और दूसरा भ्री धातु है जैसे डुभ्री धारण उसका धारण और पोषण है तो अर्थ हुआ कि अर्थ होगी कैवल्य के प्रति गति को धारण करने वाली प्रवाह कैवल्य की ओर कैवल्य के प्रति गति को धारण करने वाली जो प्रवाह है धारण करने वाली जो धारा है उसको कहेंगे कैवल्य प्राग धारा अर्थात सरल भाषा में कहेंगे तो कैवल्य की ओर उन्मुख होने वाली कैवल्य की ओर अभिमुख अभिमुख होने वाली अर्थात तो वह वा सभी चित्त की वृत्तिया जो कैवल्य की ओर उन्मुख होती है वह सब कल्याण वहा है समझ गए हाँ, हाँ हमें बस यही समझना है कि व्यक्ति देखिये एक जो योगी होता है और एक भोगी जो होता है दोनों में अंतर क्या योगी भी रोटी खाता है भोगी भी रोटी खाता है योगी भी संसार का भोग करता है और भोगी भी संसार का भोग करता है परंतु योगी जो है संसार का जो भोग करता है परंतु उसका उद्देश्य होता है कैबल्य की ओर जाना तो परंतु भोगी जो संसार का भोग करता है उसका उद्देश्य होता है संसार के सुख की प्राप्ति दोनों में भेद हो गया ना जी बहुत भेद हो गया हाँ तो बोलते कल्याण प्राग भारा जो कल्याण की ओर उन्मुख होने वाली जो धाराएं हैं और विवेक विषय निम्ना और विवेक विषय की ओर झुकी हुई जो मान विवेक वह धाराएं जो विवेक एक विषय हो गया उस विवेक विषय की ओर विवेक विषय रूपी जो निम्न मानो निम्ना का मतलब है कि नीचे की ओर विवेक विषय की ओर समझ गए अच्छा विवेक विषय रूप निम्न मार्ग की तरफ या विवेक विषय की ओर झुकने वाली निम्न का मतलब जो है यहां पर झुकने वाली ऐसा अर्थ ले लेंगे कि मानी विवेक विषय रूपी मानी विवेक बिवे, विषय रूप जो निम्न मार्ग है उसकी ओर मार्ग की तरफ ढलने वाली ढलती हुई ये तो ये होना कल्याण वहा वह वो धाराएं हो गई चित्त की चित्त नामक नदी की कल्याण वहा वृत्ति वह वृत्ति हो गई जो कैबल्य की ओर ले जाने वाली हो कैल्य प्रबल्य की ओर उन्मुख उन्मुख करने वाली हो और विवेक रूपी विषय की ओर झुकाने वाली हो विवेक विषय की ओर उन्मुख करने वाली हो तो विवेक बोले सत पुरुष अन्यता ख्याति यही विवेक का मतलब विवेक का मतलब वह ज्ञान ज्ञान तो विवेक जो है ज्ञान हो गया सत पुरुष के भेद का ज्ञान हो गया तो सत्य पुरुष के भेद का ज्ञान रूपी विषय की ओर जो वृत्तिया झुकी हुई रहती है व्यक्ति के अंदर जो विवेक की भावना रहती है उधर यदि उसकी व्यक्ति की चित्त की वृत्तियां झुकी हुई रहती है तो वह वृत्तियां कल्याण वहा है कल्याण वहा का मान कल्याण वहा जो है इसका विशेषण दो हो गया कैवल्य प्राग भारा और विवेक विषय निम्ना हाँ। तो कल्याण वहा कहेंगे समझ गया नहीं, समझ गया जी आगे संसार प्राग भारा अविवेक विषय निम्ना पाप वहा, वहा। तो पाप वाह बोल रहे हैं कि देखो अब दूसरा पाप वहा प्रवाह जो है कौन सी है पापवाहा धाराएं कौन सी है नामक नदी की धारा क्या है तो बोल रहे हैं कि संसार प्राग धारा जो संसार की ओर उन्मुख करने वाली चित्त नामक नदी की जो वृत्तियां हैं धाराएं हैं जब संसार की ओर उन्मुख करने वाली हो गया था जो विचार संसार के साथ जोड़ने वाली होगी विचार जो जोड़ने वाला होगा जो वृत्तियां संसार की ओर आसक्त करने वाली होगी जोड़ने वाली होगी उसको कहेंगे पापवाहा समझे हाँ और आगे बढ़ते हैं अविवेक विषय निम्न और जब विवेक विषय से भिन्न की ओर झुकने वाली जब होती है अरे विवेक विषय वाली जब नहीं होती है अर्थात विवेक से भिन्न क्या हो गया अज्ञान अविद्या तो विवेक विषय से भिन्न माने अज्ञान विषय रूप रूप निम्न मार्ग की ओर ढलने वाली जब होती है तरफ ढलती हुई जो भोग पर्यंत जब बाहर करती है तो उसको कहते हैं पाप वहा नाम की चित्त की नदी या पाप वहा नाम की चित्त की चित्त नामक नदी की धारा है तो करने का भी है कि भगवान ने संसार को जो बनाया इस संसार जो है ये कल्याण के लिए भी है मोक्ष के लिए भी है और संसार जो है संसार के साथ व्यक्ति आसक्त हो जाता है पाप के लिए भी होता है पाप भी व्यक्ति संसार में रह करके पापी भी बन जाता है व्यक्ति संसार में रह करके पुण्यात्मा भी बन जाता है जब उस व्यक्ति का हरेक विचार हरेक प्रवृत्ति प्रवृत्तियां जितने भी प्रवृत्तियां हैं वह सभी प्रवृतियाँ विवेक विषय वाली होती है विवेक विषय रूपे मार्ग की मान विवेक विषय रूप जो है निम्न मार्ग की ओर ढलने वाली होती है मोक्ष पर्यंत तक जाने बहने वाली होती है तो वह जो है वही संसार का जो उपभोग है वह व्यक्ति को जो है सुख देने वाला हो जाता है तो वह व्यक्ति मोक्ष देने वाला होता है और वही यदि विचार हमारी जो वृत्तियां यदि संसार की ओर जोड़ने वाली होती है तो वह जो है पाप बहा हो जाती है वह पाप को वहन करने वाली होती है वह दुख को वहन करने वाली होती है वह जीवन में दुख देने वाली होती है वह जन्म और मृत्यु को देने वाली होती इसलिए कहे ना कि धर्म को कौन समझ सकता है बोलते अर्थ काम है सकता नाम उन्हें अर्थ और काम में से काम नाव से जो असक्त व्यक्ति हो जो अर्थ के प्रति यदि जुड़ा हुआ है हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा वह पैसा के प्रति ही जो व्यक्ति असक्त है वह धर्म को नहीं जान सकता धर्म वास्तव में नहीं जान सकता है जो अर्थ और कामनाओं से अनाशक्त हो असक्त बने सक्त नहीं हो जुड़ा हुआ नहीं हो वही व्यक्ति धर्म के मर्म को समझ सकता है और उसके अलावा व्यक्ति तो बस वह हेतु में हम लोग जो हेतु में जीते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर यदि इस प्रकार की भावना ही रहती है की बस केवल पैसे कमाना पैसे किस बार और कुछ नहीं है और उसी तरीके का व्यक्ति उपदेश भी देता है उसी तरीके का व्यक्ति जो है लोगों के अंदर दोस्त बन करके अच्छी बार भावना वाला बन करके वह उसको उससे बरगलाने का प्रयास करता है तो वह जो है समझ लीजिएगा कि वह तो पाप वहां की ओर ही भाग रहा है वह धर्म के मर्म को नहीं समझ सकता इसलिए वैराग्य अभ्यास और वैराग्य इन दोनों के द्वारा माने अभ्यास भी चाहिए वैराग्य भी चाहिए तब तक जो है चित्त की वृत्तियां नहीं रुकेगी तब तक हम धर्म के मर्म को भी नहीं समझ सकते इसलिए कि हमें माने संसार की ओर उन्मुख होने वाली और विवेक विषय से भिन्न मार्ग की ओर झुकने वाली उसकी ओर उस भिन्न मार्ग की ओर ढड़ने वाली जो धाराएं हैं चित्त की जो धाराएं हैं वह पाठ बहा है समझ गए हां जी आगे चलिए तत्र वैराग्यन विषय श्रोता खिली क्रिय थे हाँ बहुत सुंदर बोल रहे हैं कि तत्र वैराग्य नोता खिली क्रिय वह जो वो अभ्यास और वैराग्य दो है ना उनमें से एक जो वैराग्य तत्र हो तेसु मध्य उन दोनों में तयो मध्ये उन दोनों में तत्र का मतलब है तयो मध्ये उन दोनों में अभ्यास और वैराग्य इन दोनों में वैराग्य जो है पहले वैराग्य की बात कर रहे हैं फिर अभ्यास हालांकि सूत्र में पहले अभ्यास है फिर वैराग्य है परंतु यहाँ पर जो है जब तक विषय स्रोत को खिली नहीं करेंगे विषय स्रोत को कमजोर नहीं करेंगे विषय स्रोत को जो है जब तक रोका नहीं जाएगा कमजोर नहीं किया जाएगा स्वल्प नहीं किया जाएगा उसको तोड़ा नहीं जाएगा तब तो तक विवेक नहीं जगेगा ना जी हाँ जी इसलिए पहले वैराग्य पहले वैराग्य की वैराग्य की बात कर दिए महर्षि वेद व्यास जी कि तत्र वैराग्य ने विषय श्रोत खिली करिए उनमें से वैराग्य जो है त्याग जो है त्याग पूर्वक जो ग्रहण है वैराग्य का मतलब तो त्याग पूर्वक ग्रहण समझ लीजिए तो उस वैराग्य के द्वारा विषय स्रोतों को कमजोर किया जाता है कम किया जाता है उसको रोका जाता है अगर विषय का जो स्रोत है या विषय रूपी जो स्रोत है समझ गए जी हां जी। विषय रूपी जो स्रोत है या विषय की और जो धाराएं हैं स्रोत मैंने धारा हो गया धारा को स्लिंग धारा हो गया स्रोत जो है तो विषयों की धाराएं है, धारा है उस विषयों की धाराओं को विषयों की ओर प्रवाहित होने वाली जो धाराएं है उस विषयों की तरफ प्रवाहित होने वाली जो तरफ धाराएं है प्रवाह है उस प्रवाह को उस स्रोत को रोका जाता है वैराग्य के द्वारा कहने का इनका है कि जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक विषयों के प्रति जो हमारा झुकाव है विषयों के प्रति जो हमारा दौड़ना है वह दौड़ना समाप्त नहीं होगा उसके लिए वैराग्य होना जरूरी है और वैराग्य जो होता है वैराग्य के लिए भी ज्ञान होना जरूरी है विवेक होना जरूरी है विवेक दोनों का न्यूनसबंध है तो यहाँ पर वैराग्य जो है वैराग्य के द्वारा तो वैराग्य का मतलब ही आगे कहेंगे कि जो है कृष्णा रहित होना वृष्ट अनुसर का विषय तो उसके लिए ज्ञान चाहिए ज्ञान के बिना भी, भी वैराग्य नहीं होता तो उस जो ज्ञान जब हुआ उससे जो वैराग हुआ तो उस वैराग्य के द्वारा विषयों का जो स्रोत है विषयों की जो धाराएं है विषयों की तरफ जो धाराएं है स्रोत है उस स्रोत को खिली किया जाता है उसको कमजोर किया जाता है उसको रोका जाता है उसको तोड़ा जाता है समझ गए हाँ जी और दूसरा आगे पढ़िए अच्छा। विवेक दर्शना भ्यासेन, विवेक स्रोत उद्घाट धीन, स्थित वृत्ति निरोधक उद्घाट्य ऐसा होना चाहिए नहीं नहीं। भी दिया है। है बाकी ते नहीं उद्घाट्य उत्तिया हाँ, हो गई है कोई बात नहीं तो उद्घाट्यता तो बोल रहे हैं कि विवेक दर्शन अभ्यास है ना विवेक दर्शन का अभ्यास से विवेक जो ज्ञान है जब व्यक्ति को विवेक हो जाता है तो विवेक का जब ज्ञान दर्शन में ज्ञान जब व्यक्ति देखता है कि भाई उसकी भी मृत्यु हो रही है ऋषि को जैसे विवेक का दर्शन हो गया था विवेक का दर्शन हो गया था जब उनके चाचा जी बहन की और चाचा जी की मृत्यु जो जब मृत्यु हुई उनके बहन की और चाचा जी की मृत्यु जब हुई तो उस मृत्यु को देख करके उनको वैराग्य हो गया मतलब उनको जो है विवेक का उससे विवेक का दर्शन हुआ भाई हम भी एक दिन मर जाएंगे इस मरने से बचने का कोई उपाय है क्या देखिए आत्मा कभी मरता है क्या व्यक्ति कभी मरता है आत्मा तो कभी नहीं मरती ना तो इसे, इसे दो चीज समझिए ऋषि दयानंद को उस समय विवेक का दर्शन हुआ क्या अपने चाचा जी की मृत्यु को देख करके और बहन की मृत्यु को देख करके तो और उनके मन में आया कि जैसे ये नष्ट हो गए लेकिन मैं भी ऐसे ही नष्ट हो जाऊंगा हालांकि यह जो ज्ञान उनको था यह ज्ञान था कौन सी यह ज्ञान कौन सा था यह ज्ञान क्लिष्ट था कि अक्लिष्ट था हाँ जी बताइए एक रूप में तो अक्लिष्ट है एक रूप में फिर भी क्लिष्टता है कि उसमें परंतु पर तो अक्लिस्ट, पर पर तो अक्लिस्ट है ये मिथ्या ज्ञान परंतु ये अक्लिष्ट है क्यूँकी अक्लिष्ट का मतलब क्या होता है जी अक्लिष्ट का मैंने आपको जो पीछे हमने पढ़ाया था पांचवी नंबर सूत्र में जो बताया था की जो है की विपर्य विपर्य किसे कहते हैं और विपर्य के सॉरी बताया था कि जो है क्लिष्ट वृत्ति क्या है अक्लिस्ट वृत्ति क्या है तो उसमें हमने क्या बताया था कि क्लेश हेतु का कर्माक्ष प्रत्येक क्षेत्रीय भूता क्लिष्टा बोलने जो क्लेश का जो हेतु है क्लेश बने अविद्यामिता रागवेश अग्निवेश जो क्लेश है उसका जो कारण है और कर्माशय का जो संशय में संचय में संग्रह करने में इकट्ठा करने में जो क्षेत्रीय आधार रूप है वह कृष्ण है परंतु तो ख्याति विषय यदि ख्याति विषय है विवेक विषय भी वाली है और गुणाधिकार की विरोध नहीं है गुणाधिकार बने सत्व समत्थ जो है इसका जो अधिकार है कार्य आरंभ का जो अधिकार है सत्व आया तो इस ऐसा व्यक्ति जो है प्रकाश की ओर कार्य करता है उधर उधर उसकी प्रवृत्ति बनती है जब प्रणु आ गया तो दूसरे तरीके का सत्य तो रजस आ तो दूसरे तरीके तो गुणों का जो अधिकार है इसकी विरोधी जो है तो विपरीत वृत्ति भी जो अक्लिष्ट वृत्ति हो गई यहाँ पर है भले ही या मिथ्या परंतु ये क्या है एक उस ऋषि जान जी को उस समय विवेक का दर्शन हो गया विवेक का दर्शन हुआ कि भाई मैं भी एक दिन मर जाऊंगा मैं भी समाप्त हो जाऊंगा और ये जो है गुणाधिकार का विरोध नहीं भी हो गई वह को कि बार बार उसका उन्होंने प्रैक्टिस किया जीवन में कि भाई मैं बाद में तो उनको ज्ञान नहीं होगा कि भाई आत्मा की तो मृत्यु कभी होती ही नहीं है मृत्यु होती है शरीर की परंतु जिस समय वह बालक थे जिस समय चौदह वर्ष के थे या ग्यारह वर्ष के या बारह वर्ष के जितने वर्ष के थे उस समय उनको ये बोध नहीं था कि आत्मा अजय अमर है और चाचा जी की मृत्यु को देख करके बहन की मृत्यु को देख करके उनके अंदर विवेक हो गया तो जब विवेक का उनको दर्शन हुआ तो उस दर्शन के अभ्यास से विवेक की जो धाराएं खुलती है उदघात खोल दिया जाता है समझ गए विवेक के दर्शन के अभ्यास से विवेक के ज्ञान दर्शन मन ज्ञान दर्शन देखते तो तो हैं ना जी तो ऐसे ही विवेक के जब दर्शन होता है विवेक का जब ज्ञान होता है तो विवेक के ज्ञान के प्रैक्टिस से अभ्यास से विवेक के ज्ञान के प्रति जब व्यक्ति का उत्साह होता है तो उस उत्साह से उस वीर से उस अभ्यास से विवेक की जो धाराएं हैं विवेक का जब स्रोत है वह खुल जाता है इति चित्त वृत्ति निरोधः। इस प्रकार क्या हुआ जी चित्त के वृत्ति का जो निरोध है उभयाधीन है दोनों के अधीन है केवल अभ्यास के अधीन नहीं है और केवल वैराग्य के अधीन नहीं है केवल अभ्यास के अधीन नहीं है और केवल वैराग्य के अधीन नहीं है परंतु है अभ्यास और वैराग्य दोनों का अधीन है, है। इसलिए जब भी हम ध्यान तो पहले हम ईश्वर उपासना कर लें थोड़े देर क्योंकि तो वह जो है उससे ठीक है वो अभी तो एक प्रैक्टिस हो गया तो ईश्वर उपासना करें ईश्वर उपासना करने के बाद मैंने अब जो हम प्रैक्टिस करें वह योगांगों का प्रैक्टिस करें उस समय जो है अभ्यास या इस तरीके से भी कर सकते हैं आप कैसे उपासना करते हैं। किस तरीके से मुझे नहीं पता परंतु मैं जैसे करता हूं जैसे मैं लोगों को सिखाता हूं तो मैं बोलता हूं कि भाई सीधे बैठो बैठने के पश्चात पहले जो है क्या करो जो अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य इत्यादि है इन सबको इस पर विचार करो इसको जो बार बार इस पर विचार करो इसका प्रैक्टिस करो और अहिंसा क्या है अहिंसा का मैं पालन करूंगा भगवान से प्रार्थना करूंगा सब स्टेप ब्रह्मचरचारी का इसी तरीके से जो है विचार करते हुए फिर नियम नियम के बाद जो है आसन ठीक से बिना स्थिरता पूर्वक हम बैठे हुए हैं इस समय और फिर प्राणायाम कर, कर, करते हैं या करवाते हैं तीन टाइम्स थ्री बार और उसके पश्चात फिर जो है प्रत्याहार का प्रैक्टिस करवाते है प्रत्याहार आगे बताया जाएगा प्रत्याहार का मतलब प्रैक्टिकल के, के लिए जो मैं रहता हूँ वो कहता हूँ जैसे आंख मुदो और आंख का जो विषय रूप उस रूप पर पढ़ जो आपको रूप अच्छा लगता है उस पर मन को केंद्रित केंद्रित करो करो कुछ देर तक करो, और फिर उससे मन को खींच लो और अपने हृदय में जो मैं हूँ आत्मा है वहां पर लगा लो और उसके अंदर जो परमात्मा है फिर ऐसे ही नाक का जो विषय गंध है उस गंध पर मन को कंसंट्रेट करो फिर उससे खींचो कान का जो विषय शब्द है उस समय जिस समय ध्यान के लिए बैठे हुए हो उस समय देखो आसपास के शब्द क्या कह रहे हैं उस शब्द कैसे मतलब क्या सुनाई दे रहा है और उसको ध्यान से सुनो और फिर कुछ देर सुनने के बाद फिर खींच लो उससे मन को और ऐसे ही जीवा रस जिहा आपको रस प्रिय है उस पर मन कंसनट्रेट करो फिर उससे खींचो और फिर जो है त्वचा आपको छूने में जो कुछ अच्छा लग रहा है और उस पर आप उसको फील करो और फिर जो है उससे अपने मन को खींच करके फिर धारणा अपने हृदय में जो मैं आत्मा हूँ आत्मा परमात्मा है उसके अंदर धारणा कर उसमें अपने मन को बांधू तो देश बंधा चेत धारणा और वहां पर उस परमात्मा की फिर जो है उपासना करनी है उस परमात्मा का ध्यान करना है ओम इत्यादि जप के माध्यम से या संध्या का मंत्र जो हो गया या का जो चालीसवां अध्याय का आठवां मंत्र है उसके माध्यम से या ऋषि ने जो द्वितीय नियम बताया उसके माध्यम से इन सभी के माध्यम से जो है वहां पर उपासना करनी है तो इस तरीके का जो है हम उपासना बताते हैं कि भाई ऐसे करो और उसके पश्चात फिर जो अभ्यास और वैराग्य इन दोनों का फिर बार बार बार बार इन दोनों के माध्यम से जो है आपको भाई मन क्यों नहीं रुक रहा है यदि हम मन को इधर भगाते हैं संसार की ओर भगाते हैं, तो उससे हानि क्या है उससे लाभ क्या है इस सब पर बैठ करके इस पर विचार करें तो इस तरीके से तो यहाँ पर ये करें विवेक दर्शन है न विवेक दर्शन के अभ्यास से विवेक के ज्ञान के अभ्यास से विवेक का स्रोत जो है उद्घाटित हो जाता है इस प्रकार विवेक और वैराग्य इन दोनों के अधीन है चित्त के वृत्ति का निरोध अर्थात कहने का है, चित्त के वृत्ति का निरोध बिना अभ्यास और बिना वैराग्य के नहीं होगा केवल अभ्यास से भी काम नहीं चलेगा केवल वैराग्य से भी नहीं काम चलेगा इन दोनों को साथ रखना होगा समझ गया जी हाँ जी आगे चलिए इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछिए नहीं तो आगे चलते है नहीं मुझे तो नहीं है स्वस्ति जी से पूछ लीजिए उनको कोई प्रश्न है आपको कोई प्रश्न है महन जी नहीं हाँ। तो चलिए आगे चलते हैं अच्छा। तत्र सित, यत्नो यत्नो हाँ। तत्र तत्र उन दोनों में अगर उन अभ्यास और वैराग्य जो अभ्यास वैराग्य वैराग्या जो है उस अभ्यास और वैराग्य इन दोनों में से क्या है स्थित स्थिति के लिए यहाँ पर सप्तमी है परंतु निमित्त सप्तमी है यहाँ पर निमित्त जैसे चरवनी द्वीपम हंती बोलते चमड़े के लिए द्वीप को जो है हाथी है उसको मारता है ऐसा तो ऐसा वाक्य है तो चरवनी सप्तमी है परंतु यहां पर, पर निमित्त सप्तमी है निमित्तात् कर्म योगे इससे जो है पर सप्तम हुई है वार्तिक से तो यहां पर जो है निमित्त सप्ती हो गया तो अर्थवा की क्षमा के निमित्त तो ऐसे ही में निमित्त स्थित स्थिति के निमित्त यत्न जो है प्रयास जो है वह अभ्यास है तो उसको सरल भाषा में कहेंगे तो स्थिति के लिए लिटरल मीनिंग हुआ स्थिति के निमित्त ऐसा अर्थ होगा क्योंकि तो निमित्त अर्थ में सप्तमी है निमित्तात् कर्म होगी से तो स्थिति के लिए निमित्त यन करना अभ्यास है समझ गए हाँ जी तो अर्थात स्थिति के लिए यत्न करना अभ्यास है प्रयास करना कोशिश करना उत्साहित रहना उत्साह स्थिति के लिए जो उत्साह है वह अभ्यास है अब कौन सा स्थिति तो चित्त की स्थिति के लिए चित्त की स्थिति क्या है जी चित्त की स्वाभाविक स्थिति क्या है आपने पीछे हाँ। स्वाविक तो स्थिति स्वाभाविक स्थिति प्रशांत वाहिका है प्रशांत ठीक ठीक ठीक है था, था, है है ये था, था। तो हम लोगों ने हम लोगों ने इतने समय से नौ जाने कितने जन्मों से और इस जन्म में भी पिछले जन्म में भी पिछले से पिछले जन्म में भी और इस जन्म में भी हम अपने मन को इस तरीके से संसार के साथ जोड़ कर के चंचल बना दिए हुए हैं जिसके कारण लग रहा कि मन चंचल है वास्तव में क्योंकि चित्त क्यूँकी है ना जी हाँ जी ठीक है सत्य बहुलम ही सत्य बहुल्त सतम पीछे पढ़ाया था ना जी कि जो है क्या चित्त जब पीछे आपने याद मैंने पीछे पढ़ाया कि जब व्यक्ति जब साधना के माध्यम से राजसिक और तामसिक वृत्तियों को समाप्त देता है उस समय क्या होता है जी उस समय चित्र का जो वास्तविक स्वरूप है वह उभर आता है हां उभर आता है कि नहीं हाँ ठीक है जी तो इसीलिए वास्तविक स्वरूप जो है उभर आता है चित्त का तो यहाँ पर जो उसका वास्तविक स्वरूप है वह वा प्रशांत वाहिता ही है जैसे समुद्र है समुद्र को या आप जब देखते हैं उसमें पानी एकदम क्या होता है एकदम प्रशांत शांत रूप से वहन कर रहा होता है शांत रूप में होता है कि नहीं समुद्र का पानी तो ऐसे ही चित्त की जो है प्रशांत प्रशांतवाहिता स्थिति है परंतु तो किस चित्त की जब उसमें राजसिक और तामसिक वृत्तियां नहीं होती है अर्थात राजसिक और तामसिक वृत्तियां जब उसमें दब जाती है समाप्त मतलब एकदम दब जाती है छीन हो जाती है कमजोर सा हो जाती है तब जो है उस चित्त जब अपने उसका स्वाभाविक जो सत्व गुण से युक्त जो चित्त है वह उसका स्वरूप प्रकट होगा और उस चित्त में जो भी वृत्तियां होगी वह प्रशांत वाहिता ही होगी एकदम शांत रूप से बहने वाली होगी तो शांत रूप से जो बहना है एकाग्रता शांत रूप से बहने वाली जो धाराएं हैं एकाग्रता है यह चित्त की स्थिति है वास्तविक स्वाभाविक स्थिति है जैसे जल की स्वाभाविक स्थिति है शीतलता परंतु जब उसको अग्नि के साथ जोड़ देते हैं तो वही शीतलता दब जाती है और उष्णता आ जाती है क्योंकि उसमें अग्नि प्रविष्ट हो जाती है इसका मतलब थोड़ा है कि चित्त जल का स्वाभाविक धर्म शीतलता नहीं है नहीं, ऐसे ही वह माने विषयों के साथ इतना अधिक हम जुड़ जाते हैं जिसके कारण तमोगुण कभी तमोगुण की अधिकता कभी रजोगुण की अधिकता कभी रजोगुण तमोगुण की अधिकता इत्यादि के कारण जो है चित्त की जो स्वाभाविक स्थिति है वह स्वाभाविक स्थिति दब जाती है व्यक्ति आत्मा को पता नहीं चल पाता कि चित्त का स्वाभाविक स्थिति है, है। परंतु वास्तव में चित्त का स्वाभाविक स्थिति है वह वा प्रशांत तो वाहिता शांति रूप से वाहन होने वाले शांत होकर के वाहन होने पे समझे समझ गया मेरी गलती हो गई थी उसमें बिल्कुल तो वाहिता जो स्थिति है उसके लिए यत्म करना कोशिश करना प्रयास करना आ, एंडेवर करना ये जो है अभ्यास है आगे पढ़िए अच्छा आप वृत्ती कस्य प्रशांत वाहिता स्थिति आगे तदर्थ प्रयत्नो वीरियम उत्साह हाँ। हाँ, बोलते है चित्तस्य अवृत्ति कस्य अलग करेंगे तो चित्त्यास का मतलब है चित्तस्य अवृत्ति कस्य प्रशांत वाहिता स्थिति स्थिति किसको होते हैं स्थिति की व्याख्या कर रहे हैं तो तो तो में स्थिति स्थिति का मतलब क्या है तो बोलते हैं चित्त की जो आवृत्ति ऐसा चित्त जिसमें वृत्तियां नहीं है ऐसा चित्त जिसमें वृत्तियां नहीं है वृत्ति नहीं है तो वृत्ति रहित जो चित्त है उसकी जो प्रशांत वाहिता है उसकी जो एकदम शांत रूप से वाहन होने वाली जो धाराएं है उसकी जो एकाग्रता है उसी को कहते हैं स्थिति वही है स्थिति समझे हाँ और उस स्थिति के लिए तदर्थ मैंने उस स्थिति के लिए प्रयत्न जो प्रयत्न है वह अभ्यास है अर्थात प्रयत्न का कर रहे हैं वीर्यम और वीर्यम वीरियम कर अर्थ कर उत्साह उस स्थिति के लिए जो आपके मन में हमारे मन में उत्साह है जागरूकता है उस जागरूकता का नाम उस का नाम ही जो है अभ्यास है समझ गए हाँ जी अब यहां पर एक चीज आपको समझना है कि भाई अवृत्तिक का अर्थ तो सामान्य रूप से हो कि जिसमें वृत्ति न हो जिसमें वृत्ति न हो तो अवृत्ति इसका मतलब कि असंप्रदाय समाधि वाली स्थिति होने लग जाएगी ना जी निरोध हां मन चित्त की जो पांच अवस्थाएं क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध और निरुद्ध तो उसमें प्रशांतवाहिता स्थिति एकाग्रावस्था में एकाग्र अवस्था तो प्रशांतवाहिता स्थिति नहीं होगी परंतु यहां पर अवृत्ति कष का, का मतलब ये नहीं है कि केवल संपूर्ण वृत्तियों का निरोध वृत्तियों का निरोध का मतलब हुआ कि क्षिप्त मूढ़ और जो वृत्ति है क्षिप्त मुड विक्षिप्त अवस्था वाले जो चित्त की वृत्तियां वो नहीं हो परंतु तो एकाग्र अवस्था वाले जो सात्विक वृत्ति तो होगा ही वृत्ति जब आती है तभी तो चित्त अपने स्वरूप में आता है और उसकी प्रशांतवाहिता स्थिति होती है और फिर निरोधावस्था में भी जो निरोधावस्था में तो वृत्तियां समाप्ति हो जाती है तो उस समय भी जो चित्त की जो स्थिति है वो प्रशांतवाहिता है और उसमें वह दर्शन करता है आत्मा का और परमात्मा का अर्थ आत्मा उस चित्त के माध्यम से खुद का भी दर्शन करता है परमात्मा का भी दर्शन करता है उस समय चित्र जो है दर्पण का काम करता है समझ गया हाँ तो यहाँ पर जो अवृत्ति कस्य है अ जो है न वृत्ति कहती अवृत्ति कह तस्वृत्ति कस्य है यहाँ पर यहाँ पर नहीं था पुरुष समाज तो यहाँ पर अ के अर्थ केवल अभाव अर्थ में नहीं है कि वृत्तियों का अभाव वाले चित्त वृत्तियों से रहित वाले चित्त यहां पर का मतलब है अल्प अल्प अल्पवृत्ति वाले अर्थात अल्प अल्पवृत्ति का मतलब कि राजस्व तामस वृत्ति समाप्त हो गया राशिक और तामसिक वृत्तियां समाप्त हो गई है केवल मात्र कौन सा वृत्ति रह गए सात्विक वृत्ति सात्विक ये अर्थ क्योंकि जो नई है नई के जो है छह अर्थ हैं नहीं जो नौ जो है नौ नौ के छह अर्थ हैं कितने अर्थ हैं जी छे अर्थ आपने कहा छे अर्थ हैं जब व्याकरण आप की दृष्टि से देखेंगे तो नौ के छह अर्थ, अर्थ है क्या है तत्सादृश्यम अभाव तदन्यत्व तदलपता अप्राशस्त्यम विरोधाश्च, नयथ प्रति बोलते हैं कि न के छ अर्थ है नई के छह अर्थ है कौन कौन से एक अर्थ तत्सादृश्य दूसरा है तदभाव तीसरा है तदन्यत्व चौथा है तदल्पता छठा है अप्राशस्त पांचवा है अप्राशस्त और छठा है विरोध ये छह अर्थ है न के जैसे तत्सादृश्य जैसे कहेंगे अब्राह्मण कहेंगे जी अब्राह्मण तो ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ ब्राह्मण से भिन्न और ब्राह्मण के समान जब कहूंगा कि ब्राह्मण को लाओ तो वहां पर ब्राह्मण को नहीं लाएंगे ब्राह्मण से भिन्न ब्राह्मण के सदृश मनुष्य को लाएंगे पशु इत्यादि को नहीं लाएंगे तो यहां पर अब्राह्मण उदाहरण अब्राह्मण आने तो ये अब्राह्मण में जो अ है वह एक तरफ निषेध कर रहा है और एक तरफ ब्राह्मण के समान व्यक्ति को ग्रहण भी कर रहा है तो ये तत्सा दृश्य अर्थ हो गया है समझ गया जी? हाँ जी। दूसरा है दूसरा न का अर्थ है न का अर्थ है अभाव तदभाव मने तदभाव जिससे वह जुड़ा हुआ उसका अभाव जैसे अपाप विधम कभी ही मनीषी तो वहां पर अपाप विधम तो वहां पर अपाप जो है अपाप जो है अपाप का मतलब क्या परमात्मा पाप से शून्य है अगर तो पाप का अभाव है। वहां पर अब्राह्मण की तरह नहीं यहां पर अभाव अर्थ है अपापम में जो है न जो है वह अपापम में जो न है वह अभाव को बता रहा है समझ गए और तदन्यत्व तदन्यत्म में जैसे अनश्व अनश्व अनश्व का मतलब क्या है जी अश्व के अतिरिक्त कोई पशु अश्व के अतिरिक्त कोई अलग जो हो गया पशु तो ये पशु हो गया हम्म hmm. अब यहां पर जब अनश्व आने कहेंगे तो अनश् का मतलब कि अश्व के, के अतिरिक्त जो है कोई पशु हो गया हालांकि में भी यदि आ सकता कि अश्व से भिन्न अश्व से भिन्न और अश्व के सदृश तभी इसमें तो ये जगह अश्व से भिन्न अश्व से अश्व के सदृश परंतु तो गाय इत्यादि फिर नहीं ले जाए लाए जाएगी फिर सीधे अभाविव तो तो कहेंगे तो गाय इत्यादि भी आ जाएगा अश्व से भिन्न अश्व के सदृश जो होगा उसको देखा जाएगा हालांकि दोनों में घट सकता है परंतु तो ऐसे उदाहरण दिया जाता मैंने तदन का फिर ऐसे ही जो है प्रदल जैसे अनुदरा कन्या ऐसा वह अनुदरा कन्या अनुद्रा का अर्थ है न विद्युत उद्रम श्या ऐसी लड़की ऐसी कन्या जिसका पेट नहीं है उसको मैंने साहित्य की भाषा में उस स्त्री को सुंदर माना जाता है जिसका पेट नहीं हो तो अभी यहाँ पर पेट नहीं हो का मतलब क्या होता है जी पेट नहीं हो तो पेट तो ऐसा ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसका पेट नहीं हो बताइए नहीं है जिसमें जी तो यहाँ पर इसका तो कि मतलब कि अनुद्रा मतलब अकार अल्प छोटी पेट वाली हाँ जी यहाँ पर क्या हो गया जी छोटी स्वल्प मतलब कृषोदरी हो गया जिसका उधर कृष हो मतलब वह जिसका उधर जो है पतल मे जिसका उधर पतला हो नहीं? तो यहां पर अल्प हो तो यहां पर स्वल्प अर्थ को बता दिया तो यहां पर अनुद्रा में जो अ है स्वल्प अर्थ को कह रहा है और ऐसे ही जो है पांचवा है जैसे अप्राशस्त्य जो प्राशस्त नहीं हो जो श्रेष्ठ नहीं हो तो जैसे अपशवा ऐसा है उदाहरण तो अपशवा का अर्थ है ऐसा पशु जो क्षुद्र हो प्राशस्त कहते हैं श्रेष्ठ को तो जो श्रेष्ठ पशु ना हो क्षुद्र पशु हो उसको कहेंगे अश वहां पर अकार्थ हो गया क्षुद्र मन अप्राशस्त और विरोध विरोध मन विपरीत जैसे अधर्म तो धर्म से विपरीत क्या अर्थ हो गया जी धर्म से विपरीत तो यहां पर अकार्थ है विपरीत विरोध तो ये छे अर्थ हैं के okay. इन छे अर्थ में से यहां पर जो अवृत्तिकस्य है यहां पर व्यास भाष्य में जो अवृत्तिक वहां पर अ का जो अर्थ है वह कदर्पता अनुद्रा कन्या की तरह है जैसे अनुद्रा का मतलब की स्वल्प पेट वाली उदर वाली ऐसी कदर्पता मैंने अवृत्ति का मतलब की स्वल्प वृत्ति वाला चित्त मैंने अर्थात जिसमें राजसिक और तामसिक वृत्तियां समाप्त हो गया हुआ हो और साप्तिक वृत्तियां हो ऐसे चित्त समझ गए जी जी समझ गया जी। हाँ तो ये मतलब माने व्याकरण जब इसको पढ़ते हैं तो व्याकरण वाले को एकदम स्पष्ट दिखाई देता है ज्ञान इसमें स्पष्ट होता है भाई यहाँ पर और जो है माने अल्प अर्थ है तो चित्ता से से चित्त से अवृत्ति कष का मतलब की वृत्ति से रहित चित्त मतलब राजसिक और तामसिक वृत्ति से रहित चित्त की जो प्रशांत वाहिता है वह स्थिति है प्रशांत वाहिता है एकदम शांत रूप से प्रशांत का मतलब क्या है शांत का मतलब क्या है जी शांत, शांत किसको कहते हैं? तो हैं हाँ शांत का मतलब जी तो शांत का मतलब क्या है इसके लिए यहाँ पर कि कोई श्लोक है कहीं का वहां पर है कि श्रुत्वा च दृष्टवा चुक्त घातवा शुभा शुभम नष्यति ग्लायति ची कथ्य बोलते शांत क्या है शांत किसको कहा जाता है सुनकर के छू करके देख करके खा करके सुन करके क्या शुभ और अशुभ मन शुभ और अशुभ को सुन करके और अशुभ को छू करके शुभ और अशुभ को देख करके शुभ और अशुभ को खा करके नृष्यती जो खुशी नहीं होता है? और न ग्लायति और न ग्लानी होता है जब ना खुशी होती है ना ग्लानी होती है तब जो है चित्त की जो स्थिति है वह शांत स्थिति है उसका नाम शांत है समझ गए जी जाइए तुलसी को कहा कि प्रशांत तो वाहिता वृत्ति रह जो है राजसिक और तामसिक गुणों से रहित जो वृत्ति है उसके जो प्रशांत वाहिता है वह स्थिति है उस स्थिति के लिए जो प्रयत्न है है उत्साह है उसको कहते हैं अभ्यास उसी बात को आगे कह पर ये पढ़िए तत्म संप, संपिपाद संपादी तत्साधना साधन अनुष्ठान अभ्यास अब उसको और स को और खोल रहे हैं बोलते तत्मया बोलते तत्थिति माने उस स्थिति माने उस स्थिति की संपादन की इच्छा से उस स्थिति की को सिद्ध करने की इच्छा से हम यदि अपने चित्त को प्रशांत वाहिता यदि बनाना चाहते हैं तो उसकी इच्छा से तत्साधना साधन अनुष्ठानम साधन अनुष्ठान माने उस स्थिति के जो साधन है उस प्रशांत बाहिता स्थिति के साधन क्या है यम नियम आसन प्रणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान ये सब जो है साधन है उसके जो साधन है यम अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य शौच संतोष सप इत्यादि ये जो साधन है इस साधन का अनुष्ठान करना इस साधन को करना बैठ करके मन में बार बार विचार करना कि मुझे अहिंसा का पालन करना है मुझे द्वेष नहीं करना मुझे क्रोध नहीं करना मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है मुझे झूठ नहीं बोलना है इत्यादि बार बार मन में जो प्रैक्टिस किया जाता है बार बार जो ये किया जाता है वह हो जाता है अभ्यास उसी का नाम अभ्यास होता है मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है और व्यवहार में भी इसी तरीके से तो ये करें कि साधना करुष्ठानम अभ्यास उस स्थिति के जो साधन नियम नियम आदि है उनका जो अनुष्ठान है या श्रद्धा वीर स्मृति समाधि और प्रज्ञा है ये सब साधन हो गए बोले श्रद्धा आगे आएगा कि असंप्रज्ञान समाधि दो प्रकार के समाधि है एक संप्रज्ञान समाधि एक असंप्रजात समाधि और संप्रजा असंप्रजा समाधि भी दो प्रकार के हो एक भाव प्रत्याना समाधि और एक उपाय प्रत्याय नामक समाधि तो उपाय प्रत्यानामक समाधि जो है उसके साधन है श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा ये है ये सब साधन है तो श्रद्धा वीर इत्यादि आगे कहे जाने वाले साधन हो गए और यम नियम इत्यादि जो साधन हो गए इनका जो अनुष्ठान करना है इसी का नम अभ्यास है। तभी चित्त की प्रशांत प्रशांतवाहिता ऐसी नहीं तो नहीं हो पाएगी समझे जी। और कोई प्रश्न है तो पूछिए नहीं तो समय हो गया मंत्र पाठ अच्छा अच्छे से समझ में आ गया नहीं अच्छी तरह आ गया जी चल तो मंत्र पाठ ओम पूर्ण मदम पूर्णा पूर्ण पूर्ण पूर्णमादायती ओम शांति शांति शांति चलिए जी नमस्ते नमस्ते अच्छा एक और चीज कल जो है मुझे डॉक्टर के पास जाना है बच्चे को लेकर के साढ़े नौ बजे साढ़े नौ बजे डॉक्टर के पास जाना है और उसके बाद जो है मुझे दो बजे कहीं पर हवन के लिए जाना है कल पाठ नहीं होगा परसों होगा पाठ अच्छा ठीक है ठीक है अच्छा नमस्ते नमस्ते नमस्ते